यजुर्वेदीय मंत्र भाग के ईशा ईशावाश्योपनिषद का विचार कल से प्रारंभ हुआ इस वेद का शांति मंत्र है पूर्ण मदह पूर्ण इत्यादि इसका अर्थानुसंधान कल हम लोग कर चुके हैं भाष्यकार भगवान ईशावाश्योपनिषद के संबंध भाष्य में ये जो यजुर्वेद का संहिता भाग का 40वां अध्याय है उसमें आए हुए मंत्र है ईशावाश्यम इत्यादि यह कर्मांग नहीं है इनका कर्म या कर्म के उपकार पदार्थ प्रकाशक पदार्थों के प्रकाशक नहीं है कर्म या कर्मांग उपयोगी पदार्थ के प्रकाशक जो मंत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है कर्मशेष कर्मांग और ईशावास्यम इत्यादि मंत्र न तो कर्म का या न तो कर्म में उपयोगी पदार्थ का प्रकाशन कर रहे हैं अपितु कर्म में सर्वथा अनुपयोगी आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं इसलिए इनके द्वारा प्रकाशित अर्थ कर्म अनुपयोगी होने से इन्हें कर्मांग नहीं कहा जा सकता ये कह रहे हैं जो यजुर्वेद के संहिता के उन्तालीस अध्याय हैं वे तो कर्म या कर्म उपयोगी अर्थ के प्रकाशक बनकर के कर्म के अंग हैं उनतालीस अध्याय कर्मशेष है और मात्र अठारह मंत्रात्मक चालीसवा अध्याय वह कर्म का अशेष है कर्मशेष नहीं है इसलिए एक स्वतंत्र प्रकरण है उनतालीस अध्याय का एक कर्मकांडात्मक प्रकरण होगा और चालीसवा अध्याय कलेवरतह छोटा होने पर भी एक प्रकरण होगा उसे ज्ञानकांड कहा जाएगा संहिता भाग का ये जो अलग प्रकरण है इसे पहले संबंध भाष्य में भाष्कर भगवान बता रहे हैं तो संबंध भाष्य को देखने से पहले संबंध भाष्य की अवतरण जो टीका है आनंद जी द्वारा विरचित उसे देखना होता है और भाष्य का व्याख्यान रूप टीका ग्रंथ आनंद गिरिजी के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है इसलिए आनंद गिरीजी महाराज भी अपने द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले टीका ग्रंथ की रचना रूप कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के उद्देश्य से मंगलाचरण करते हैं तो आनंदगिरि जी के द्वारा किया गया जो मंगलाचरण है एक श्लोकात्मक वह भी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है उसका पहले अर्थानुसंधान करेंगे फिर भाष्य की अवतरण टीका को फिर भाष्य को तो पहले आनंद टीका में जो प्रथम श्लोक है इसका उच्चारण कर लें ये नात्मना परे नैशा व्याप्त सोहम देहद्वयी साक्षी वर्जिदेह तदुणी तो ज्ञानकांड का प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्मात्म एक ईशावास्योपनिषद है ज्ञानकांड इसलिए इस ईशावास्योपनिषद का जो प्रतिपाद्य विषय है उसे माना जाएगा ब्रह्मात्म एकत्व विषय ही तो ब्रह्मात्म एक विषय का यहां पर स्मरण किया जा रहा है और निर्देश किया जा रहा है इसलिए इसे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहा जाता है तो आनंद गिरी जी कहते हैं कि ये नरेण आत्मना ईशा विश्वम अशेषत व्याप्त सो अहम ऐसा अनुभव करिए तो यहां पर आत्मना और ईशा ये दोनों पद भी तृतीयांत है एक वाक्य में प्रयुक्त एक विभक्तियंत जितने पद होते हैं उन्हें कहा जाता है समानाधिकरण और उनमें एक धर्म रहता है समानाधिकरण्य समानाधिकरण पदों में रहने वाला धर्म है समानाधिकरण्य और इस सामानाधिकरण्य के कई एक अर्थ होते हैं विशेषण अर्थ में सामानधिकरण्य विशेषण विशेष भाव अर्थ में बाध अर्थ में और एकत्व अर्थ में तो यहां पर आत्मना और ईशा इन दो पदों का जो सामानाधिकरण्य है वह मुक्त एक अर्थ में है। सामना हाँ। आत्मना शब्द से लेना है, शब्द से लेना है है को, ईशा शब्द से तत्वको ईशाशब्देलना तत्वसी को और अहम् ब्रह्मास्मि इस वाक्यांतर्गत अहम् अर्थ को लिया जाएगा आत्मा शब्द से आत्मना और अहम् ब्रह्मास्मि इस वाक्य में जो ब्रह्म शब्द है उसका जो अर्थ है उसे लिया जाएगा ईशा इस पद से तो इन ईशा शब्द बता रहा है तदर्थ को और आत्मना पद बता रहा है तोमर्थ को और दोनों में जो सामानाधिकरण है वो बता रहा है दोनों के अभेद को इसलिए आत्मना ईशा शब्द का अर्थ निकलेगा प्रत्यक अभिनय अभिन्न ब्रह्मणा आत्मा शब्द प्रत्येक आत्मा का परामर्शक है और उस प्रत्यक आत्मा से अभिन्न जो ब्रह्म तदर्थ ये आत्मना ईशा शब्द का अर्थ निकलेगा और वेष्टि जीवों की अपेक्षा हिरण्य गर्भ जो समि जीव है उन्हें भी ईश्वर कहा जाता है ईश्वर शब्द का अर्थ होता है नियामक अनुशासक इस अनुशिष्टो धातु से ईश शब्द बनेगा तो उसका अर्थ होता है कर्त अर्थ में क्यों प्रत्यय करके अनुशासक हाँ ईशा ऐश्वर्य तो वेष्टि जीवों की अपेक्षा ईश्वर यानी समर्थ है कौन हिरण्यगर्भ? गर्भ वो पूरे ब्रह्मांड के अध्यक्ष है न वे ही कर्म फल विधाता भी कहलाते हैं तो ईश्वर शब्द का प्रयोग तो वेष्टि शास्य जीवों की अपेक्षा से हिरण्यगर्भ के लिए भी किया जा सकता है इसलिए एक ईशा का विशेषण है परेण तो परेण ईशा का निकलेगा परमेश्वर और यह ईशा व शुभ में प्रतिपाद्य हिरण्यगर्भ नहीं अपितु हिरण्यगर्भ को भी अपने शासन में रखने वाला जो परमेश्वर हैं, वह प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है प्रत्येक अभिन्न ईश शब्द से ग्राह्य है इसे स्वयं मूल मंत्र में तस्मिन अपोमा तरिस दधाती ये जो मंत्र है उसमें बताया जाएगा मंत्र के चतुर्थ पाद में तस्मिन अपोमा तरिस इसमें तस्मिन शब्द का अर्थ है तस्मिन परमेश्वरे सति प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म के रहते हुए ही ब्रह्म के शासन में रह करके ही मातरिस्वा शब्द का अर्थ है सूत्रात्मा वो क्या करते हैं अपह शब्दित प्राणियों के कर्म तथा कर्म फलों का दधाति का अर्थ है विभाग करते हैं उन्हें प्राणियों के द्वारा अनुष्ठित कर्मों का फल प्राणियों को भुगवाते हैं कौन मातरिस शब्दित सूत्रात्मा वह कब तो तस्वीन सती तो तस्वीन शब्द का अर्थ है परमेश्वर जो ईशावासोप निषद प्रतिपाद्य है इससे यह निकला कि हिरण्यगर्भ के ऊपर भी कोई हिरण्यगर्भ का नियामक है जिसे श्रुति यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश प्रहीणती तस्में इस मंत्र में हिरण्यगर्भ का भी उत्पादक कहती है हिरण्यगर्भ जिनकी प्रथम संतान है वो परमेश्वर ब्रह्म विद्या के प्रवर्तक परमात्मा वे प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है उनको यहां पर ईशा ईशावाश्यम में ईश शब्द से ग्रहण करना है इसे दिखाने के लिए ईशा का एक विशेषण है पर्याण कुछ बोलना है हम्म मायुपादिक चैतन्य हा मायुपादिक उपाधिक चैतन्य हाँ हा? हा? लेकिन उपाधि अलग रहती है उपहित को ग्रहण किया जाता है भाग त्याग लक्षणा से अंतर्यामी अंतर्यामी ब्राह्मण में बताया गया जो अंतर्यामी है उसे यहां पर ईशावाश्यम इदम सर्व में ईशा शब्द से ग्रहण करना है ये दिखाने के लिए ईशा का विशेषण है आनंद जी के द्वारा किए गए मंगलाचरण श्लोक में ईशा का अर्थ है हिरण्य गर्भ का भी नियमन करने वाले जो है वे प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म हैं और उसी से विश्व यानी पूरा संसार व्याप्त है व्याप्तम विश्वम का अर्थ है विश्व शब्द का विश्व शब्द सर्वनाम है सर्व शब्द का पर्यायवाचक इसलिए विश्वम का अर्थ है सर्वम और सब का सब व्याप्त है कैसा तो अशेषत यानी पूर्ण रूप से तो संपूर्ण रूप से सारा संसार जिससे व्याप्त है वह प्रत्येक अभिन्न परमात्मा सोहम में सह शब्द से ग्राह्य है यह तदोर नित्य संबंध होता है ना तो ये न शब्द से जिसका ग्रहण किया जा रहा है उसी को सोहम में सह इस शब्द से ग्रहण किया जाएगा तो जिस प्रत्येक भिन्न परमात्मा से संसार की हरेक वस्तु व्याप्त है जो समस्त वस्तुओं का सत्ता स्फूर्ति प्रदायक है अधिष्ठान है सारा संसार जिसमें अध्यारोपित है वह जगत का अधिष्ठान शब्द से ग्राह्य है वह परमेश्वर अहम मैं हू सो अहम। यही ब्रह्मात्म एक ईशावाशोपनिषद के द्वारा बताया जा रहा है। उसे सोहम इन शब्दों से बता रहे हैं तो अहमअर्थ ये कार्यक्रम संघात विशिष्ट जीव नहीं है अपितु समष्टि वेष्टि शरीर से विलक्षण जो चैतन्य है उसे यहां पर प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म के रूप में उपनिषद प्रतिपाद्य वस्तु के रूप में कहा जा रहा है निरूपाधिक तत्वों को इस अभिप्राय से कहते हैं देह देहद्वी साक्षी दे, आ, देहयो दी देहद्वई द्वई कहते हैं दो के समूह को द्वयो समूह इस अर्थ में दु, शब्द से अयच प्रत्यय हो करके द्वई बनता जैसे मुनित्र नमस्कृत्य में मुनि त्रयम् बना है त्रयाणाम समूह त्रयम बनता है ऐसे द्वयो समूह इस अर्थ में द्वय शब्द बना और देह यो द्वयम् दि देहद्वयी ऐसा बनता है ये द्विगु समास होने से द्विगु समास में आदंत उत्तरपद जब होता है तो स्त्रीलिंग बन जाता है स्त्रीलिंग होता है इस, इसलिए स्त्रीलिंग में वो गिप प्रत्यय हो करके देहद्वई बना ये द्विगु समास है इसलिए तो देहद्वई और देहद्वी देहद्वयी का जो साक्षी है दृष्टा है उसे कहा जाता है देह देहद्वई साक्षी तो यद्यपि शरीर तो तीन है लेकिन यहां द्वय कह रहे हैं आनंदगिरी जी देह देहद्वयी इसलिए समष्टि वेष्टि ऐसे दो भाग करना देह से लेना फिर समष्टि तीनों शरीर और वेष्टि तीनों शरीर देह शब्द से लेना और ये देहद्वयी कहने से समष्टि तीनों शरीर और वेष्टि तीनों शरीर ऐसे लिए जाएंगे समष्टि वेष्टि भेद से दो बाकी समष्टि में भी अवान्तर तीन भेद हो जाते हैं उपाधि के स्थूल कार्य उपाधि सूक्ष्म कार्य उपाधि और कारण उपाधि ऐसे वेष्टि में भी तो देवयी से लेंगे ये समष्टि समिवेष्टि दोनों उपाधि से रहित तो जो उपाधि का साक्षी है क्षेत्र मात्र का प्रकाशक ओ यहां पर देहद्वयी साक्षी शब्द से ग्रहण करना है क्षेत्र है महाभूतान्य अहकार से लेकर के संघात चेतना धृति यहां तक बताया गया और उसका जो साक्षी है प्रकाशक है उसे यहाँ पर देहद्वी साक्षी शब्द से लेना देहद्वी शब्द से पूरे क्षेत्र को अनात्म वर्ग को लेना उपाधि को और उसका प्रकाशक वो है आ, क्षेत्र चापि विधि सर्व क्षेत्रेश भारत से बताया गया अभिन्न निर्विकार चेतन निर्विकारेतन ब्रह्म वह ब्रह्म मैं हू सो तो तो तो तो तो क्यों सोहम शुरू में जब तक तत्पदार्थ है तत्पदार्थ तव पदार्थ के वाचार्थ में वो तत्पदार्थ के वाचार्थ में विशेषण परिणाम लगेगा और वही हिरण्यगर्भ का नियामक है उपाधि विशिष्ट है ना नियामक हिरण्यगर्भ का वो दिखाने के लिए बाकी ईश्वर शब्द का प्रयोग तो मायउ उपाधि चैतन्य के लिए भी और समि सूक्ष्म कार्य उपाधि हिरण्यगर्भ के लिए भी किया जाता है दोनों भी ईश्वर हैं लेकिन यहां पर आत्मना ईशा में किससे कहा जा रहा है अभिन्न आत्म शब्दित प्रत्येगात्मा को प्रत्येगात्मा से अभिन्न किस ईश्वर को कहा जा रहा है तो कहा परेरणा परमेश्वर को हिरण्यगर्भ तो देह देहद्वयी साक्षी और वस्तुतः ये जो उपाधि हैं, उपाधि के साथ तथा उपाधियों के धर्मों के साथ आत्मा का कोई संश्लेष नहीं होता आत्मा के पार्थिक स्वरूप का उसे श्रुति असंग बताती है असंगोही ही अयम पुरुष इस श्रुति ने ये बताया कि उपा, उपाधि के साथ आत्मा का कोई पारमार्थिक संबंध नहीं है जैसे आकाश का घटादि उपाधि के साथ वास्तविक कोई संसर्ग नहीं होता असंश्लिष्ट घटादि से इसलिए घटादि के गुण दोषों से दूषित भी नहीं होता वस्तुतः तो आकाश ऐसे ही आत्मा का शरीर तथा शरीर के गुण दोषों के साथ वास्तविक संसर्ग नहीं है अविद्यक कल्पित संसर्ग है इसलिए आत्मा का माना जाता है अनात्मा युष्मत प्रत्यय जो कार्य संघात उसके साथ संसर्गाध्यास अध्यास का संबंध मात्र अध्यस्त है आत्मा का स्वरूप अध्यास नहीं है तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि वर्जितो देह तदगुण ही तो देह तथा देह के जो गुण दोष हैं गुण को उपलब्ध है गुण ही बहुवचन है तृतीया का बहुवचन है तो देह तदगुण तो देह और तदगुण में तत्शब्द तद का अर्थ है देह ही उसके जो गुण हैं, और गुण शब्द उपलक्षण है दोष का भी तो देह तथा देह के गुण दोषों से असंश्लिष्ट है वर्जित है का अर्थ है शरीर से रहित है इसे कहा जाएगा अकायम अवर्णम इत्यादि से यह मंत्र आएगा ना एक ईशावा में ही उसमें अकायम एक विशेषण आएगा आत्मा का अवर्णम तो इसमें बताया जाएगा कि वो शरीरादि से रहित है तो ऐसा जो निरुपाधिक चैतन्य है निरुपाधिक यानी शोधित तदर्थ के साथ शोधित का एकत्व तो है निरुपाधिक का आपस में एकत्व तो है उनमें चैतन्य में तुमर्थ भूत जो तम का लक्षार्थ भूत चैतन्य और शब्द का लक्षार्थ भूत चैतन्य इनका स्वतः कोई भेद नहीं है अभेद है और जो भेद प्रतीत होता है वो औपाधिक है इसलिए ये कहा जाता है कि भेदक जो उपाधि हैं उनसे चेतन चैतन्य का वस्तुतः संश्लेष्ट नहीं है उससे वह वर्जित है तो वर्जित देह तदगुणई ऐसा जो चेतन है वो मैं हूँ सो हम इस प्रकार ये हा हा सगुण साकार सगुण साकार में तो हिरण्य गर्भ का आकार है छांदोग्य में हिरण्यगर्भ को बताया गया हिरण्य हिरण्यकेशा इत्यादि से वो हिरण्यमय पुरुष है उसका सोने के जैसा तेजस्वी रूप है उसके मूछे भी हैं दाढ़ी भी है वो सोने जैसी ही है इसलिए जो है सोने जैसी मतलब सोने जैसी तेजस्वी है तेजस्वी पुरुष है उसे आदित्य मंडला अंतर्गत पुरुष कहा जाता है ना, वो साकार है तो इस प्रकार ये जो येना परिनेशा व्याप्तम विश्वमशेषतः सोहम देहद्वयी साक्षी वर्जितो देह तदुण इस श्लोक के द्वारा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण आनंद जी महाराज ने किया अब जो संबंध भाष्य है ईशावाश्यम इत्याद मंत्र इत्यादि इसकी अवतरण टीका है उसे देखिए इत्यादि भगवान ईशावाश्यम कर्मशेषत्व मंत्रन व्याचिख्यासूर युद्धस्यति तथा कर्मजड़ा केचन कर्मजडाचन मेस्म ईशावाश्यम इदय मंत्र कर्मशेषा मंत्रिशेषा ईशेत्वा इत्यादि मंत्रवत अतः पृथक ये इतनी अवतरण टीका है कहते हैं भाष्यकार के दो विशेषण हैं एक भगवान और दूसरा व्याचिक्ष्यासु। और व्याचिख्यासुख्यासु का कर्मबोधक एक पद है इत्यादि मंत्रान व्याचिख्यासु शब्द का अर्थ होता है व्याख्यान करने की इच्छा वाले भगवान भाष्यकार व्याचिख्यासु भगवान भाष्यकार इतने का अर्थ निकलेगा व्याख्यान करने की इच्छा वाले भगवान भाष्यकार किसका व्याख्यान करने की इच्छा है भगवान भाष्यकार को तो कहा कि ईशा वाष्यम इत्यादि मंत्रान तो ईशा ईशावाश्यम इत्यादि जो अठारह मंत्रात्मक यजुर्वेद का संहिता का चालीसवा अध्याय है इन मंत्रों की अठारह मंत्रों की व्याख्या करने की इच्छा वाले भगवान भाष्यकार क्या कर रहे हैं तो तेशाम कर्म कर्म शंकाम तावत युदस्यति। युदस्यति का है निरस्यति निराकरण करते हैं किसका निराकरण करते हैं तो शंका का किस विषयक शंका का तो तेषाम कर्मशेषत्व शंका तो तेष्याम यानि मंत्राणाम ईशावाशम इत्यादि जो मंत्र हैं उन मंत्रों में कर्मशेषत्व यानि कर्मांगत्व विषयक जो शंका हो रही है कर्मकांडियों को कर्मकांडियों के मन में जो ईशावास्यम इत्यादि मंत्र में कर्म शेषत्व विषयक शंका है उस शंका का निराकरण करते हैं युद्धशति का करता है भाष्यकार भगवान भाष्यकार तो ईशावास्यम इत्यादि मंत्र कर्म के अंग नहीं है ये बताना हो जाएगा ईशावाश्यम इत्यादि मंत्र में कर्मशेषत्व शंका का निराकरण कर्मशेषत्व शंका का निराकरण करने के लिए यह बत, बताना पड़ेगा कि ईशावास्यम इत्यादि मंत्र कर्म के अंग नहीं है ये कर्म या कर्म उपयोगी पदार्थ के प्रकाशक नहीं है ये बताना पड़ेगा हाँ अशुप्रक्षेपण धातु हैं वी और उद उपसर्ग है लटलकार का रूप है गण की है उस दिवादिभ्यो शन तो अब पहले शंका उनकी बतानी पड़ेगी ना तो मीमांसक कहते हैं जैसे उनतालीस अध्याय में आए हुए मंत्र कर्मशेष हैं उनतालीस अध्याय में आए हुए मंत्रों को दृष्टांत के रूप में रख करके और मंत्रत्व इसे हेतु के रूप में बता करके ईशावाशम इत्यादि मंत्रों में कर्मशेषत्व का अनुमान करते हैं वो अनुमान बताया जा रहा है मीमांसकों का तो कर्म जड़ा के चन मनते स्म केचन कर्म जड़ा तो कर्मजड़ जड़ कहते हैं मीमांसकों को जिनका ये आग्रह है कि कर्म से ही मोक्ष होता है अन्य साधन से नहीं ऐसा दुराग्रह रखने वाले कर्मजड़ कहलाते हैं तो केचन कर्म जड़ा मानते हैं क्या मानते हैं तो ये उनका अनुमान बता रहे हैं कि ईशा वाष्यम इत्यादयो मंत्रा ये पक्ष है कर्मशेषाह कर्मशेषत्व तो साध्य है कर्मशेष शब्द के साथ तो जो भावार्थक तो प्रत्यय जोड़ करके प्रयोग करेंगे तो साध्य का वाचक होगा सत्व, कर्मांगत्व, ये साध्य होगा मंत्रत्व अविशेषात, ये पंचमे हेतु है और ईशेत्वा इत्यादि मंत्रवत ये दृष्टांत वाक्य है तो अनुमान के लिए कम से कम तीन वाक्य की आवश्यकता होती है हेतु वाक्य और दृष्टांत वाक्य ये तीन वाक्य यहाँ पर हैं कर्म तक प्रतिज्ञा वाक्य है ईशावाश्यम इत्यादय वो कर्मशेषा इसे प्रतिज्ञा वाक्य कहा जाता है और मंत्रत्व मंत्रिशेषात इसे कहा जाता है हेतु वाक्य ईशेत्वा इत्यादि मंत्रवत ये है दृष्टांत वाक्य हने पक्ष में साध्य बोधक वाक्य को प्रतिज्ञा कहा जाता है साध्य विशिष्ट पक्ष बोधक वाक्य होता है प्रतिज्ञा तो यहाँ पर कर्मशेषत्व साध्य है तो कर्म शेष शब्द का अर्थ है कर्मशेषत्व से विशिष्ट युक्त कौन है तो ईशावास्यम इत्यादि मंत्र हैं तो यहाँ ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों में कर्म शेषत्व को सिद्ध किया जा रहा है मंत्रत्व अविशेषात ये हेतु है तो जैसे यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि यथा महानसम ये कहा जाता ना। जहां जहां है न जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है जैसे भंडार घर वहाँ धुआ है तो अग्नि भी है ऐसे दो चार स्थान पर धुए को देखा तो वहाँ अग्नि को भी देखा तो एक निश्चय हो जाता है व्याप्ति वन्नी की धूम में व्याप्ति का निश्चय हो जाता है कई स्थान पर धूम को अग्नि के साथ ही देख करके बिना अग्नि का कहीं पर भी धुआं नहीं दिखा जहाँ जहाँ भी धुआं दिखा वहाँ वहाँ अग्नि रहा ही तो साचर्य नियम व्याप्ति होता है ना साहचर्य नियमो व्याप्ति तर्क संग्रह में कहा गया तो अग्नि का जो धूम में साहचर्य है यानी हमेशा साथ रहना है यही व्याप्ति है धुएं में तो पर्वत आदि में कहीं धुआं दिख रहा हो जो अग्नि का व्याप्य है लेकिन अग्नि नहीं दिख रहा हो तो व्याप्य पदार्थ को देख करके जिस स्थान पर वह व्याप्य पदार्थ दर्शन हो रहा है वहाँ व्यापक का अनुमान किया जाता है कि पर्वत में अग्नि है क्योंकि धुआं दिख रहा है क्योंकि अभी तक धुएं को जहाँ भी देखा तो अग्नि के साथ ही दिखा देखा अभी धुआं दिख रहा है अग्नि नहीं दिख रहा है तब भी निश्चित ही अग्नि होगा वहाँ ऐसा अनुमान किया जाता है ऐसे ही मंत्रत्व अविशेषात् यानी मंत्रत्व सामान्यात् विशेष का अर्थ होता है वैषम्य असामान्य और का अर्थ निकलेगा सामान्य तो मंत्रत्व ईशेत्वा शाखा छिन्नती इत्यादि एक वाक्य है कर्मकांड में तो ईशेत्वा इत्यादि मंत्र हैं और इस मंत्र को बोल करके शाखा का छेदन किया जाता है शाखा छेदन रूप जो एक कर्म है उस कर्म का अंग है ईशे इत्यादि मंत्र कर्मकांड में ओ पलाश की शाखा का अंगत्व रूपेण उपयोग होता है और वो जो पलाश की शाखा है उसका छेदन करना है तो यह मंत्र बोला जाता है ईशेत्वा इत्यादि ये बोल करके पलाश के पेड़ से पलाश की शाखा निकाली जाएगी और उससे फिर वो कर्म कर्म में उपयोगी पात्र बनाया जाता है तो इस प्रकार ये कर्म में उपयोगी मंत्र हैं ईश्त्व इत्यादि उसमें मंत्रत्व भी हैं और कर्मशेषत्व भी हैं तो यत्र यत्र मंत्रत्व तत्र तत्र कर्मशेषत्व एक व्याप्ति होगी जैसे यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र, तत्र अग्नि और उदाहरण बना महानसादि ऐसे यत्र यत्र मंत्र तत्र तत्र कर्मशेषत्व ऐसी एक व्याप्ति मानते हैं पूर्व और इस व्याप्ति के अनुसार मंत्रत्व है व्याप्य और कर्मशेषत्व है व्यापक और वो देखा जा रहा है ईशेत्व इत्यादि मंत्र में उनतालीस अध्याय में आए हुए जितने भी मंत्र हैं वे सब कर्मोपयोगी हैं कर्मशेष कहा जाता है कर्म उपयोगी को उनमें कर्मोपयोगित्व तो रूप कर्मशेषत्व है और मंत्रत्व तो भी है तो जहां जहां मंत्रत्व तो है वहां वहां कर्मशेषत्व है का मतलब कर्मशेषत्व का व्याप्य मंत्रत्व तो है यह मान्यता है पूर्व पक्ष की जिनकी ये मान्यता है वे ये कहते हैं कि ईशावास्यम इत्यादि उनतालीसवें अध्याय में आए हुए मंत्र भी मंत्र हैं तो उनमें भी मंत्रत्व रूप साम्य रहेगा ईशेत्वा इत्यादि मंत्रों में भी मंत्रत्व है ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों में भी मंत्रत्व है तो इस प्रकार ये मंत्रत्व रूप समानता होने से ईशेत्वा इत्यादि मंत्रों के तरह ईशावास्यम इदम सर्वम इत्यादि मंत्रों को भी कर्म का अंग माना जाए ये अनुमान है किनका कर्म जड़ों का कर्म को ही जो मोक्ष का साधन मानते हैं ज्ञान मात्र से मोक्ष नहीं मानते उनके अनुसार दो प्रकरण भी नहीं है वेद के वे तो कहते हैं आमना ये क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थान वेद कर्म का ही प्रतिपादक है और जो वेद वाक्य कर्म या कर्म उपयोगी अर्थ का प्रतिपादन नहीं करता वह वेद वाक्य अप्रमाण है उसे प्रमाण नहीं माना जाएगा <स्थाथ> तो ईशा इश, ईशावाश्यम इत्यादि अठारह मंत्रों को यदि प्रमाण बनना है इनमें प्रामाण्य को सुनिश्चित करना है तो जरूरी होगा इनको कर्म या कर्म उपयोगी अर्थ का प्रकाशक बनना क्योंकि उनके अनुसार कर्म या कर्म उपयोगी अर्थ का प्रतिपादक वाक्य ही प्रमाण है और जो कर्म या कर्म उपयोगी अर्थ को नहीं बताता वह अप्रमाण है उसके अनुसार जो कर्म अनुपयोगी अकर्तृ अभोक्त्री, निर्विकार चेतन आत्मा का स्वरूप है उसका प्रतिपादक मात्र बनने से वह कर्म अनुपयोगी होने से अप्रमाण हो जाएगा निर्विकार चेतन आत्मा का प्रतिपादक वेद वाक्य। इसलिए इनको प्रमाण यदि सिद्ध करना है तो कर्म शेष माना जाए। कर्म उपयोगी अर्थ का प्रतिपादक माना जाए। ये मीमांसक कहते हैं ऐसी मान्यता जिनकी हैं उनकी ये शंका है कि ईशावाश्यम इत्यादय मंत्रा कर्मशेषा मंत्रवा विशेषात ईशेत्वा इत्यादि मंत्रवत् अनुमान हुआ और आगे कहते हैं अत पृथक प्रयोजनादि अभाव इति तान प्रत्याह तो अतः पृथक प्रयोजनादि अभाव इसमें अतः इदम सर्वनाम से फसील प्रत्यय हो करके अतः शब्द बनता है अस्म अस्मात् अतः और अस्मात् इस सर्वनाम से ग्राह्य है मीमांसक कर्म कांड एक ही कांड मानते हैं पूरे वेद का कर्म परखी वेद होने से तो इसलिए अतः शब्द का अर्थ है कर्म कांडात कर्म प्रकरणात कांड यानी प्रकरण तो कर्म कांडात का अर्थ निकलता है कर्म प्रकरणात तो कर्म प्रकरण का जो अनुबंध है हर एक ग्रंथ का अपना अपना अनुबंध होता है अनुबंध कहा जाता है विषय अधिकारी प्रयोजन संबंध को प्रयोजनादि इसमें प्रयोजन और आदि शब्द से बाकी तीन को लेना अधिकारी विषय संबंध को तो कर्म कांड का तो अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध रूप अनुबंध चतुष्टय है और इस कर्म कांड के अनुबंध चतुष्टय से भिन्न अनुबंध चतुष्टय ज्ञान कांड का सिद्ध न होने से क्योंकि ईशावास्यम वाष्यम इत्यादि मंत्र भी पूर्व पक्ष के अनुसार कर्म से सही है यानी उपयोगी अर्थ के ही प्रकाशक हैं, तो कर्म ये तो कर्म और कर्म उपयोगी पदार्थ तो कर्म कांड का विषय है और कर्म कांड का प्रयोजन है अभ्युदय कर्मानुष्ठान से और आपका ये जो है अधिकारी हैं, विद्वान समर्थ फलेपसु तथा अपरयुदस्त इन चार विशेषणों से युक्त कर्मकांड का अधिकारी माना जाता है कर्म उसका प्रतिपाद्य विषय है प्रयोजन है अभ्युदयादि रूप अभ्युदय आदि शब्द से निःश्रेयस दोनों धर्म से ही होते हैं कर्म से ही होते हैं ऐसी उनकी मान्यता है और संबंध हो जाएगा विषय रूप कर्म तथा ग्रंथ में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंधादि रूप ये पूरे वेद का एक ही अनुबंध है अधिकारी विषय प्रयोजन यही है इनसे अलग ज्ञान कांड का कोई वेद में एक अलग ज्ञान कांड मान करके उसका विशिष्ट अनुबंध सिद्ध होता हो ऐसी बात नहीं है ये पूर्व पक्षी का कथन है ये यहां पर पृथक प्रयोजनादि अभाव से कह रहे हैं कि अतः पृथक प्रयोजनादि अभावत का मतलब कर्म कांड के अनुबंध चतुष्टय से भिन्न ईशावाश्यम इत्यादि चालीसवे अध्याय का स्वतंत्र अनुबंध सिद्ध न होने से पृथक प्रयोजनादि अभाव का अर्थ निकला इसलिए अव्याख्या कौन ईशावाश्यम इत्यादियों मंत्रा ईशावाश्यम इत्यादि मंत्र व्याख्यान योग्य नहीं है व्याख्या शब्द का तो अर्थ होता है व्याख्यान योग्य। शब्द का अर्थ निकलेगा व्याख्यान योग्य नहीं है। ये जो चालीसवे अध्याय में आए हुए अठारह मंत्र हैं इनका स्वतंत्र व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि व्याख्यान तो उन उस ग्रंथ का किया जाता है जिस ग्रंथ का स्वतंत्र अनुबंध हो 40वें अध्याय का कोई स्वतंत्र अनुबंध उनतालीस अध्याय के अनुबंध से अलग नहीं है इसलिए इसका व्याख्यान मत करो व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है ये मीमांसक की शंका है भाष्यकार भगवान के प्रति भकर भगवान कह रहे कि ईशावास्य में इस चालीसवे अध्याय का व्याख्यान करने के लिए आप प्रवृत्त क्यों हो रहा है ना तो इसका कोई अधिकारी है इस मंत्र के अर्थ का जिज्ञासु और ना तो इसका कोई स्वतंत्र फल है ना तो कोई विषय है ना तो संबंध है इस प्रकार का जिनका दुराग्रह है उनकी ये शंका होगी कि ईशावास्यम इत्यादि मंत्र कर्मांग है स्वतंत्र प्रकरण नहीं है इसका निराकरण इसका निराकरण किया जा रहा है संबंध भाष्य में शुरू में भाष्यकार भगवान के द्वारा इसलिए कहते तान प्रत्याह तो तान तानेीमांसका कर्म जड़ान प्रत्याह का अर्थ है प्रत्याख्यान करते हैं कर्म जड़ों का प्रत्याख्यान करते हैं उनकी शंका का निराकरण करते हैं भाष्य में देखिए ईशा वाष्यम इत्याद मंत्रा कर्म सुनियुक्ता तेजाम अकर्म आत्मनो याथात्मी प्रकाशकत्वात् यह एक अनुमान बताया भाष्कर भगवान ने यहां पर जो पूर्व पक्षी का पक्ष है मीमांसकों का वही पक्ष यहां पर भी है क्या पक्ष है पूर्व पक्ष के अनुमान में ईशावास्यम इत्यादि मंत्र ये हैं पक्ष पक्ष जिसमें साध्य का संदेह होता है उसे कहा जाता है पक्ष जिसमें साध्य का निश्चय होता है उसे कहा जाता है सपक्ष जिसमें साध्य के अभाव का निश्चय होता है उसे कहा जाता है विपक्ष ये तीन होते हैं संदिग्ध साध्यवान पक्ष निश्चित साध्यवान सपक्ष और निश्चित साध्याभावान विपक्ष ये तर्क संग्रह में मूल में ही है पक्ष सपक्ष विपक्ष की परिभाषा तो पूर्व पक्ष का जो साध्य है कर्म से सत्व इसका संदेह है ईशावाश्यम इत्यादि मंत्र में कर्म से रूप साध्य का संदेह है इसलिए ईशावाश्यम इत्यादि मंत्र हो जाएंगे पक्ष और पूर्व पक्षी इसमें जो सिद्ध करना चाहते थे ईशावाश्यम इत्यादि पक्ष में मंत्र रूप पक्ष में क्या सिद्ध करना चाहते थे कर्म से सत्व रूप अपने साध्य को और उसका अभाव हो जाएगा अकर्म से सत्व कर्माशेषत्व कर्म अनंगत्व साध्य हो जाएगा क्या नाम ये साध्याभाव कहा जाएगा इसे पूर्व पक्षी के अनुमान का साध्याभाव तो ईशा वाश्यम इत्यादि मंत्रों में भगवान भाष्यकार पूर्व पक्षी के अनुमान में जो साध्य है उसका अभाव बता रहे यानी ये कह रहे हैं ईशा वाश्यम इत्यादि मंत्र साध्य नहीं है विपक्ष है निश्चित साध्याभावान है विपक्ष है इसलिए ये कहते हैं कि ईशा वाष्यम इत्यादियों मंत्रा ये पक्ष है ना पूर्व पक्ष के अनुमान का कर्मसु कर्मसुअनियुक्ता कर्म में जो विनियुक्त विनियुक्त शब्द का अर्थ है उपयुक्त विनियोग शब्द का अर्थ होता है उपयोग विनियुक्त शब्द का अर्थ निकलेगा उपयुक्त अविनियुक्त शब्द का अर्थ निकलेगा अनुपयुक्त उपयुक्त होता है उसे साधन कहा जाता है अंग कहा जाता है उपयोगी उसे शेष अंग कहा जाता है तो कर्म विनियुक्त का तो अर्थ निकलेगा कर्म का शेष और अविनियुक्त का अर्थ निकलेगा कर्म का अशेष तो कर्म सुविनियुक्ता का अर्थ है कर्म में अनुपयोगी है कर्म में इनका कोई उपयोग नहीं है ईशावास्यम इत्यादि मंत्र कर्म में अनुपयुक्त है न तो वे कर्म का स्वरूप बताते हैं न कर्म उपयोगी किसी पदार्थ को बताते हैं इसलिए ईशावास्यम इत्यादि मंत्र कर्म में अविनियुक्त हैं ये यहाँ पर प्रतिज्ञा की भाष्यकार भगवान ने का मतलब ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों में कर्म अशेषत्व की प्रतिज्ञा हुई पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है कर्म शेषत्व की भाष्यकार भगवान ने प्रतिज्ञा की उन्हीं में कर्म अशेषत्व की पूर्व पक्षी बताना चाहते कर्म उपयोगी है ये मंत्र भाष्यकार भगवान कह रहे हैं इनका कर्म में उपयोग नहीं है कर्म में अनुपयोगी है तो कर्मसु अविनियुक्ता ये प्रतिज्ञा हुई हेतु बताया जा रहा है। ईशावा कर्म शेष से आत्मनो्यत्मकाशक तो तेषा यानी ईशावास्यम इत्यादि ये सरोना प्रकृत मंत्रों का परामर्शक है तय इनको इसलिए हम कर्म में अविनियुक्त मान रहे हैं अनुपयोगी मान रहे हैं कि ये मंत्र जिस को बता रहे हैं उसका कर्म में कोई उपयोग नहीं है कर्म में अनुपयोगी पदार्थ का प्रकाशन ये कर रहे हैं कर्म में अनुपयोगी पदार्थ कौन है कर्म में अनुपयोगी पदार्थ है आत्मा का यथार्थ स्वरूप आत्मा के यथार्थ स्वरूप का कर्म में कोई उपयोग नहीं है तो कर्म में सर्वथा अनुपयोगी पदार्थ का प्रकाशन ईशावाश्यम इत्यादि मंत्र के द्वारा होने के कारण ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों को कहा जा रहा है कर्म में अविनियुक्त ये यहाँ पर कहते हैं कि तेषाम अकर्म शेष अकर्म का अर्थ है जो कर्म में उपयोगी नहीं है शेष का अर्थ होता है साधन साधन होता है उपयोगी तो कर्मशेष कहा जाता है कर्म में उपयोगी पदार्थ को कर्म शेष कहा जाएगा कर्म में अनुपयोगी वो कौन आत्मा तो आत्मा का जो सोपाधिक स्वरूप है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के साथ तादात्म्य करके अपने आप को कर्ता भोक्ता समझने वाला जो आत्मा है ये है सोपाधिक आत्म स्वरूप वह तो कर्म में उपयोगी है आत्मा के उस कर्त भोक्तृ स्वरूप को माना जाता है कर्म उपयोगी स्वरूप। वह आत्मा का यथार्थ स्वरूप नहीं है वह है आत्मा का औपाधिक स्वरूप वह तो कर्म उपयोगी है और ईशावास्यम इत्यादि उपनिषदों के द्वारा मंत्रों के द्वारा सोपाधिक कर्तृोक्तृ स्वरूप का प्रतिपादन नहीं हो रहा है अपितु अकर्ता अभोक्ता निर्विकार चेतन का प्रतिपादन यह मंत्र कर रहे हैं और इन मंत्रों के द्वारा जो आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है वह कर्म में अनुपयोगी स्वरूप है ये कहते हैं कर्मशेष अकर्म शेष आत्मनो या प्रकाशकर्म तो में अनुपयोगी जो आत्मा का स्वरूप है यथार्थ स्वरूप उसका प्रकाशन इन मंत्रों से हो रहा है ज्ञापन हो रहा है प्रकाशन प्रकाशक है ज्ञापक तो ये मंत्र कर्म अनुपयोगी आत्म स्वरूप के प्रकाशक होने से ज्ञापक होने से इन मंत्रों को कर्म में अब अविनियुक्त माना जा रहा है ये भाष्कर भगवान ने कहा थोड़ी टीका है इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे अच्छा कल प्रतिपदा है कल अनध्याय रहेगा परसों इस पर थोड़ी सी टीका है इसकी चर्चा करेंगे